अब नौ ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र गुण युक्त स्त्री पुरुष का वर्णन करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो वैरागिरहित अत्यंत उत्तम गुणों से युक्त और सबका हितकारी पुरुष अथवा इस प्रकार की स्त्री हो उन दोनों का निरंतर सत्कार करना योग्य है अब विद्र दिशा में पाक के गुणों को वर्णन करते हैं भावार्थ जो मनुष्य वैद्यक शास्त्र की रीति से सोम लता आदि औषधियों के रस के साथ संस्कार युक्त किए गए अन्नों का भोग करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं फिर विद्धिषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य दिन और रात पुरुषार्थ करते हैं निरंतर सुखी होते हैं अब प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो पिता माता और भ्रातृ आदि पालन करें उनके पुत्र आदि को चाहिए कि निरंतर सत्कार करें और जो पाप चरण का त्याग करके धर्म का आचरण करते हैं वे सब काल में सुखी होते हैं भावार्थ जो आलस्य युक्त जन पुरुषार्थ को नहीं करते हैं वे अधिष्ट सिद्धि को नहीं प्राप्त होते हैं अब इंद्र के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आर्यों तथा उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वालों का शूद्र सेवक होता है वैसे ही उत्तम गुण और कर्म से युक्त राजा की प्रजा सेवन करने वाली होती है फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा चोर ताकु आदि जनों के लिए कठिन दंड और श्रेष्ठ जनों के लिए प्रतिष्ठा देता है उसका राज्य धन आदि से युक्त वृद्धि को प्राप्त होता और उसका इस संसार में यश और परलोक में सुख होता है फिर पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ राजा को चाहिए कि अपने राज्य में उत्तम धनी विद्वान तथा अध्यापक और उपदेशकों की उत्तम प्रकार रक्षा करके उनसे व्यवहार धन और विद्या की उन्नति करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा होने की इच्छा करे तो सर्व शास्त्रों में प्रविष्ट हुई स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त बुद्धि को प्राप्त होकर जैसे पितृजन पुत्रों का पालन करते वैसे प्रजाओं का पालन करें ऐसा करने पर श्रेष्ठ राज्य बढ़े इस सुक्त में इंद्र विद्वान और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 34वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पदवाच्य राजगुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ वही राजा उत्तम होवे जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से यथार्थ वक्ता जनों से विद्या और विनय को ग्रहण करके न्याय से राज्य की शिक्षा देवे भावार्थ वही राज्य बढ़ाने को समर्थ होवे कि जो राज्य के अंग सब पूर्ण उत्तम प्रकार ग्रहण करें भावार्थ हे राजन जिससे आप उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले हों और पितृजन जैसे संतानों को वैसे हम लोगों का पालन करते हों इससे आपको राजा हम लोग मानते हैं अब प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ प्रजाओं को चाहिए कि जो बलवान पूर्ण विद्या विनय और बल से युक्त शूरता आदि गुणों से दृष्ट सदा न्याय और धर्माचरण युक्त हो उसी को राजा माने भावार्थ हे राजन जो अन्याय से आपका शत्रु होवे उसके शासन के लिए बल के सहित आप नित्य प्राप्त होइए भावार्थ हे मनुष्यों जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ विद्या और विनय आदि से युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा जिसकी ऐसा होवे उसको राजा मानो भावार्थ हे राजन जो आप हम लोगों के नगर और राज्य की यथावत रक्षा करने को समर्थ होवें तो हम लोगों के राजा होवें अब राज और विद्व दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही प्रजा का प्रिय होता है जो राजा न्याय से प्रजाओं का उत्तम प्रकार पालन करके विद्या और उत्तम शिक्षा की प्रजाओं में प्रवृत्त करे इस सुक्त में इंद्र राजा प्रजा और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 35वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 36वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पदवाच्य राज विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो धन देने विचार करने सत्य की कामना करने और मर्यादा को चाहने वाला होवे उसी को राजा माने भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा सत्संग करता है वह पर्वत में सोम लता के सदृश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा चोर और साहस करने वाले जनों का प्रयत्न से न निमारण करे और श्रेष्ठ जनों का सत्कार करे तो भय के उद्भव से प्रजाएं व्याकुल होवें अब विद्ध दिशा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो बड़े विद्वान जन वाणी को ग्रहण कर ग्रहण कराए के इंद्रियों के निग्रह करने वाले होते हैं वे निष्फल मनोरथ वाले नहीं होते हैं किंतु सत्यकाम और असत्य के द्वेषी निरंतर वर्तमान हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वान तुम लोगों को सर्वदा बढ़ाते हैं उनको आप संग्राम में विजय के लिए प्रेरणा कीजिए अब शिल्प कार्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विमान आदि वाहन के कार्यों में अग्नि आदि पदार्थों का संप्रयोग करते हैं वे जितने 300 घोड़ों के वाहन शीघ्र पहुंचाते हैं उतना बल उस कला में होता है और जो इस प्रकार शिल्प विद्या के कृत्यों में प्रसिद्ध होते हैं उनका सत्कार सब करते हैं इस सुक्त में इंद्र विद्वान और शिल्पी के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 36वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो बिजली सूर्य के प्रकाश के साथ वर्तमान है उसको आध लेकर विद्या का जो उपदेश दें वह हम लोगों की उन्नति करने वाला होता है यह हम लोग जानें अब शिल्पी विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो अग्नि पदार्थों में व्याप्त और बहुत उत्तम गुण और क्रियावान है उसको जानकर कार्यों को सिद्ध करो अब युवा अवस्था विवाह विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे किया ब्रह्मचर्य जिन्होंने ऐसे स्त्री और पुरुष परस्पर पति और स्त्री भाव की इच्छा करते हैं तथा परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृह आश्रम के व्यवहार को उत्तम रीति से पूर्ण करते हैं वैसे ही जल और अग्नि समप्रयुक्त किए गए संपूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं और बहुत कोसों से भी मुहूर्त मात्र में वाहन आदि को शीघ्र पहुंचाते हैं यह सबको जानना चाहिए अब शीघ्र यान चालन विषय को कहते हैं भावार्थ जिस राजा के वश में भूमि जल अग्नि और पवन हैं उस राजा को किसी शत्रु आदि से भय कभी नहीं होता और वह राजा यशस्वी और प्रसिद्ध इस जगत में होता है अब विद्या विद्य, विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अग्नि आदि विद्या की कामना करते हुए योग क्षीम के साधन में चतुर पापा और न्याय में प्रीति करने वाले होवे वे ही दुष्टों को जीतने को समर्थ होवे इस सुक्त में इंद्र शिल्पी विद्वान और युवा अवस्था में विवाह करने का वर्णन शीघ्र वाहन का चलाना और बिजली की विद्या का वर्णन किया इससे इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह 37वां सुक्त और 8 वर्ग समाप्त हुआ